भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप परम तत्व को देखने का उपाय इसलिए संसार के लौकिक तथा वैदिक साधनों से दुख की चरम निवृत्ति को न पाकर दुख के नाश के अन्य साधनों को ढूंढता हुआ जिज्ञासु जब किसी ज्ञानी से पूछता है कि वह कौन सी वस्तु है जिसके देखने से अर्थात पाने से सब दिन के लिए दुख से छुटकारा मिल जाता है तो उसके उत्तर में ज्ञानी कहता है अरे आत्मा को देखो और उसके देखने का उपाय है श्रवण मनन तथा निधिध्यासन तत्वज्ञानी से या श्रुतियों के द्वारा आत्मा के संबंध में सभी बातें अनेक बार सुननी चाहिए पूर्व जन्म या इस जन्म की साधना के कारण जिस किसी का अंतकरण भाग्यवश परिशुद्ध हो गया हो और उसमें पूर्ण श्रद्धा हो तो उसे उसी क्षण परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी विलंब होने का तो कोई कारण ही नहीं है इसलिए भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम किंतु ऐसे श्रद्धालु अत्यंत विरल है अतः श्रुति के द्वारा आत्मा के संबंध में सुनी हुई बातों के ऊपर युक्तियों के द्वारा तर्क करना चाहिए कुतर्कों से दूर रहना चाहिए श्रुति के द्वारा सुनी हुई बातों को सतर्क से प्रमाणित करना चाहिए और जब श्रवण तथा मनन इन दोनों साधनों के द्वारा जिज्ञासु एक ही निर्णय पर पहुंचता है तभी ज्ञानी के उपदेश में उसे अविश्वास होता है और जिज्ञासु अपनी खोज में विश्वासपूर्वक अग्रसर होता है